नारायण नारायण आज का विषय है निरहेतुक कर्म में भगवान सचमुच हमें आज अपना अंतरंग पहचानने की आवश्यकता है सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो उसके हेतु पर सब कुछ निर्भर होता है बहुत पुण्य कर्म किए और मन में कुछ हेतु या कुछ वासना का त्याग किया फिर भी जब तक मन राम के पास नहीं होगा तब तक राम की प्राप्ति असंभव है मन में भगवत प्राप्ति के लिए लगन तड़पन होगी तभी उसका कुछ उपयोग होगा निरहेतुक निष्प्रयोजन कर्म में भगवान बसते हैं इसलिए हमारे कर्म निष्प्रयोजन हों वस्तुतः जितने परिश्रम गृहस्थ को अपनी गृहस्थी के लिए करने पड़ते हैं उतने परिश्रम साधक या परमार्थिक को नहीं करने पड़ते गृहस्थी के लिए जितने परिश्रम किए जाते हैं उससे आधे भी भगवान के लिए किए जाएं तो बहुत लाभ होगा जिस स्थिति में भगवान ने हमें रखा है उस स्थिति में भगवान को पहचानना सहज संभव है लेकिन हम विषय की ओर दृष्टि रखकर कर्म करते हैं और भगवत प्राप्ति नहीं होती इसलिए दुखी होते हैं इसके लिए क्या कहें दानवों ने भगवान के लिए तपस्या की और समर्थ रामदास स्वामी जी ने भी की दानवों ने सहेतुक तपस्या की फलतः उन्हें विषय वासना का लाभ हुआ किंतु भगवत प्राप्ति नहीं हुई इसके विपरीत समर्थ रामदास स्वामी जी को सिवाय भगवान के कुछ नहीं चाहिए था उसी लाभ को उन्होंने सर्वस्व माना उन्हें भगवत प्राप्ति हुई उत्कट प्रेम के कारण लगन और निष्ठा निर्माण होती है भगवान को देखकर हमारी यह भावना होनी चाहिए ऐसी वृत्ति प्रबल होनी चाहिए कि भगवान मिल गए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए जब मैं अब मेरी किसी भी बात की अभिलाषा नहीं है ऐसी वृत्ति होगी तभी अहंकार की मृत्यु होगी भगवान ने तो अपना हाथ आगे बढ़ाया ही है हमारा ही हाथ उनके पास नहीं पहुंच रहा है बुद्धि और पैसे की तुलना में सदाचरण का महत्व अधिक होता है सदाचार भगवान के प्रति निष्ठा और गृहस्थी की वर्तमान स्थिति में संतोष की वृत्ति होगी तो गृहस्थी का सुख मिलता है सुख कहीं बाहर से नहीं आता वह तो अपनी वृत्ति में ही होता है मैं भगवान का हूँ और सब लोग भी भगवान के हैं अतः यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो पूरी दुनिया से प्रेम होगा भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तब प्रसाद के लड्डू में यदि कोई कड़वा बादाम आ जाता है तो भी वह हम खा लेते हैं ऐसे ही जीवन में भगवान ने एक आध बार यदि दुख दिया भी तो उसे सहर्ष सहना चाहिए दुख क्यों भुगतना पड़ रहा है इसकी चिकित्सा न करते हुए नाम स्मरण में खंड नहीं होना चाहिए नाम स्मरण के सिवाय और किसी से भी अंतकरण शुद्ध नहीं होगा जो यह जानता है कि नाम से श्रेष्ठ और कोई बात नहीं है उसे और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती नमक समझकर यदि शक्कर खाएंगे तो भी उसमें शक्कर की मिठास होगी ही उसी प्रकार किसी भी स्थिति में यदि नाम स्मरण किया गया तो वह हमारे लिए तारक ही होगा नारायण नारायण